नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 प्वाइंट विशेष मुलाकात इसमें हमारे साथ आज के सफर में हैं गुरु हेमंत जी महाराज जी आप उत्तराखंड रानीखेत से बिलोंग करते हैं वर्तमान समय आप दिल्ली में हैं और आप शास्त्र नृत्य के धनी हैं हेमंत महाराज जी आपका रेडियो में हार्दिक स्वागत है नमस्कार नमस्ते हम चाहेंगे आप अपने विषय में दर्शकों को कुछ बताएं मैं जैसे आप जानते हैं मेरा नाम पंडित हेमंत गुरु महाराज मैंने नृत्य की शिक्षा बैंगलोर और दिल्ली से ली और पढ़ाई भी मेरी बैंगलोर और दिल्ली से हुई शास्त्रीय नृत्य के साथ साथ मैंने काफी कुछ सीखा है और जैसे कि शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ मैंने नृत्य की भी शिक्षा ली भरतनाट्यम की पहले उसके बाद दिल्ली में आने के बाद मैंने कथक की शिक्षा ली नृत्य की शिक्षा के साथ साथ मैंने पूरा ब्यूटिशियन का भी शिक्षा ग्रहण करी जिससे कि एक कलाकार को कोई दिक्कत ना आए कि नृत्य के साथ साथ उसको अपनी सुंदरता का भी दिखाना पड़ता है तो मैंने सोचा कि उसकी भी शिक्षा लो तो मैंने सौंदर्य उसका भी शिक्षा ग्रहण करी आपने कहा कि आप रानीखेत से हैं और आपने आप दिल्ली में चले गए तो अचानक रानीखेत से दिल्ली कैसे आपका जाना हुआ मेरे पिताश्री इंडियन एयरफोर्स में थे तो इसी वजह से ट्रांसफर हुआ और हम रानीखेत से बैंगलोर आई और बैंगलोर के बाद दिल्ली तो आप वहाँ अपने खुद के क्लासेस चलाते हैं किस ढंग से आपने पूरे भारत में आपके ऐसे हैं या आप थोड़ा सबसे पहले मैंने इसकी शुरुआत दिल्ली से करी खुद सीखता भी रहा और बच्चों को घर आके सिखाता भी रहा जिससे कि उससे मेरी लगन और बढ़ी और जल्दी से मुझे याद होना हुआ क्यूँकी कहते हैं की रियाज से आप बहुत कुछ पा सकते हैं तो मैं सीखने जाता था और शाम को बच्चों को सिखाता था तो उस रियाज से मुझे आज इतनी अच्छी प्राप्ति हुई है कि आज मैं उत्तराखंड में दिल्ली में बरेली में और लखनऊ में आगे दो तीन राज्यों में, में मेरे को मौका मिल रहा है कि मैं अपना विद्यालय चला रहा हूं तो आप जैसे आपने कहा कि शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय संगीत में आपको इत, मतलब जैसे वर्तमान समय तो लोग जा रहे हैं डीजे इसमें जो वेस्टर्न डांसेस हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं आपको क्या लगता है कि इसमें आपको स्ट्रगल नहीं हुई मैं ये नहीं बोलता कि वेस्टर्नाइज गाने नहीं गाने लेकिन मैं चाहता हूं कि की वेस्टर्न है और शास्त्रीय नृत्य है दोनों में जमीन आसमान का फर्क तो है पर ये फर्क एक ही चीज से हट सकता है कि अगर हम वेस्टर्नाइज गानों में भी वो शब्द वो पवित्र शब्द डालें जिससे कि उसकी मर्यादा भी रहे और शास्त्रीय संगीत की भी मर्यादा रहे मैं जब 1999 में बाबा के यहां आया तब मैं नृत्य भी करता था लेकिन बाबा के योग और उनके आशीर्वाद से मैं संगीत में भी मेरी रूचि हो गई संगीत में रुचि के साथ साथ मैंने संगीत का थोड़ा बहुत गाया सीखा जिससे मैंने केंद्र विद्यालय का मैं विद्यार्थी हूं तो मैंने केंद्र विद्यालय में रहते हुए भी मैंने रेडियो सिटी के लिए गाना गाया था एक मैंने नहीं पूरे विद्यालय के बच्चों ने एक संग गाया था गाना कौन सा गाना गाया था आ, बहुत दिन हो गए उसको लेकिन कुछ दो लाइने हैं ए वतन हमको तेरी कसम तेरी राह हो पे जा तक लुटा जाएंगे अच्छा आप क्या समझते हैं कि आपने जब ये क्लासिकल शुरू किया तो क्लासिकल में आप ओनली भरतनाट्यम कराते हैं कथक कराते हैं या दोनों आपने इंक्लूड करके रखा है शास्त्रीय नृत्य में जैसे मैं पारंगत हूँ भरतनाट्यम में कथक में थोड़ा सा संगीत में और सौंदर्यता में तो उन सबका जैसे जैसे हमारे पास जो विद्यार्थी आते हैं तो मेरा मन जैसा शुरू से ही है कि मैं किसी को निराशा नहीं होता तो जितने बच्चे आते हैं मैं दोनों का तालमेल लेके सारी तरह की विधाओं को सिखाता हूँ थोड़ा सा आप कथक और भरतनाट्यम के विषय में बताएंगे कि कितने समय का ये कोर्स होता है या किस प्रकार से आप बच्चों को ट्रेन करते हैं कितना क्या सभी बच्चे उस लेवल तक पहुँचते हैं या हम आधे में भी इसको छोड़ सकते हैं ऐसे एक दो साल करके आ, मैं तो सबसे पहले यही बोलूंगा कि कोई चीज अगर ग्रहण करी है कोई ज्ञान की चीजें आप सीख रहे हैं तो उसको छोड़िए मत उसको जीवन कर सीखते रहिए लेकिन इसका एक समय है जो पांच साल का बनाया हुआ है कि पांच साल में आपको डिप्लोमा पोस्ट डिप्लोमा मिल जाता है और अगर दस साल और किया तो आपका प्रभाकर भी हो जाता है आपको गोल्ड डिप्लोमा मिलता है तो इसका एक समय का जिसका ज्यादा लंबे समय का ना भी सीखो तो भी पांच साल में आप बहुत अच्छा अपने आगे सिखा भी सकते हैं और टीचर अगर आप अध्यापक भी बनना चाहें शास्त्रीय संगीत का या शास्त्रीय नृत्य का तो आप बन सकते हैं तो पांच साल का समय काफी माना जाता है कि पांच साल आपने अगर दिए लेकिन मेरे हिसाब से कि अगर उसको इसको आगे बढ़ा दिया जाए पांच साल दस साल पंद्रह साल तो इसमें और निखार आता है जो सीधा हमारे कहते हैं कि कलाकार भगवान के सबसे ज्यादा प्रिय होता है तो मैं सोचता हूँ कि इस दौर को शास्त्रीय नृत्य संगीत को, दौर को अगर आप लंबा लंबा ही रखें लंबा सीखते रहें तो इसमें आपके आगे पीछे बहुत ज्यादा कामयाबी है और सिखाने का भी है भरतनाट्यम और कथक जो होते हैं इसमें शायद एक सेरिमनी लास्ट में होती है उसको आप क्या बोलते हैं और वो किस ढंग से कैसे मतलब ये भरतनाट्यम और कथक में वैसे तो एक सिल्वर जुबली मनाया जाता है फिर गोल्डन जुबली भी होता है लेकिन वार्षिक उत्सव होता है हर साल जो जो बच्चा प्रथम वर्ष द्वितीय वर्षीय तृतीय वर्ष चतुर्थ वर्ष और पंचमी वर्ष के बाद पांच साल के बाद पांच साल पूरा होने के बाद उसको पूरा सम्मान दिया जाता है पंडित की उपाधि फिर अगर दस साल हो गए तो उसको महाराज की उपाधि या पूरी शिक्षा ग्रहण कर ले तो सबसे ऊंची पद्धति महाराज की होती है तो ये एक शिक्षा है पांच पांच साल का और जो हर साल होता है वो वार्षिकोत्सव होता है जिसमें गुरु पूर्णिमा के दिन और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये महोत्सव किया जाता है खासकर पूर्णमासी के उसमें गुरु पूर्णिमा के उसमें और उसमें जो गुरु होता है वो उस शिष्य को पूरी शिक्षा ग्रहण करने का उसको वो सम्मान मिलता है जैसे मैंने कहीं को नोट किया या मेरे रिलेटिव्स में भी ऐसे हैं मतलब मेरी भांजी वगैरह जिन्होंने जो कर रहे हैं भरतनाट्यम वगैरह तो उनको एक कोई जैसे पुष्पांजलि हो गया आ, हाँ जैसे वो एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हैं सबको बुलाते हैं पेरेंट्स वगैरह एक और वो उस चीज की एक उपाय उसको आप लोग क्या बोलते हैं हम, हमारे उसमें उसको उपाधि बोली जाती है उसको एक सम्मान सम्मान ये हो गया कि उसको वैसे सम्मान मिल लेकिन ये उपाधि होती है ये उस उपाधि मतलब एक उसको नाम उसके नाम के आगे एक सम्मान नाम दिया जाता है जैसे अगर किसी का नाम हेमंत है तो वो पंडित हेमंत गुरु बनेगा और अगर उससे भी ज्यादा शिक्षा ग्रहण कर ली तो फिर वो पंडित हेमंत गुरु महाराज बनेगा तो ये ये सीढ़ी है पंडित सबसे पहले गुरुजी फिर पंडित गुरुजी उसके बाद पंडित गुरु, गुरु महाराज गुरुजी तो यही है वो सेरेमनी जो बनाते हैं ये हमारे उसमें तो इसको काफी कुछ नाम देंगे लेकिन ये एक हर साल सीखते सीखते सीखते जो इसका वार्षिक उत्सव होता है और संपूर्ण शिक्षा ग्रहण करने के बाद आपको ये उपाधि मिलती है सभी को गुरुजी गुरु जी फिर पंडित गुरुजी जी फिर महाराज गुरुजी तो ऐसे ही आपको आपको किन किन चीजों का सामना करना पड़ा मतलब आप आज इस पदवी तक पहुंचे हैं गुरुजी की पदवी तक तो गुरु हेमंत जी महाराज आज, आज आपकी ये पदवी है आपने कुछ स्ट्रगल किया आपको ऐसा लगा कि आज के दौर में आपको कुछ मेहनत करनी पड़ी आपके लिए सब कुछ सहज होता गया और मैं तो अगर अपना सफर बताऊंगा तो मैं अभी मेरे आंखों में आंसू आ गए हैं मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया डिफेंस फैमिली है मेरी मेरे बड़ा भाई भी एयरफोर्स में अभी अभी रिटायर हुआ है पापा भी एयरफोर्स से रिटायर हुए मम्मा बुटिक चलाती है बट अभी नहीं अभी अब तो थोड़ा काम नहीं है इतना लेकिन जब से मैंने शुरू करा मेरे बैंगलोर से ही रुचि थी लेकिन छठी सातवीं तक तो स्कूल फंक्शन में हमें बैंगलोर का ये अच्छा था कि साउथ में ये फायदा है कि बच्चे को कम्पल्सरी होता है कोई नृत्य और संगीत में लेना तो वहाँ बहुत अच्छा है दिल्ली में ऐसा नहीं था दिल्ली में स्कूलों में ऐसा नहीं है जब, जब से मैंने शुरू किया तो उसमें सीखने जाना पड़ता था और घर से बहुत दूर था और इतनी घर का सोर्स एक ही पापा कमाने वाले वो तो भाई जब गए डांस लाइन में जब मैं ज्यादा करने लगा तो मेरे को कोई सपोर्ट नहीं किया किसी ने किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया उल्टा जब भी करता था तो डांट ही पीटती थी मार भी पिटती थी उस वजह से क्या हुआ दसवीं के बाद दसवीं पास करने के बाद ग्यारहवीं में इतना फोर्स करने लग गए तो ग्यारहवीं में मेरा मन लगा नहीं क्योंकि मेरे को होता था कि मैं नृत्य करूं बीच में कुछ ऐसे हालात हुए कि बहुत ज्यादा पैसों का वो हुआ तो मैंने वो परेशानी को खुद ग्रहण किया मैंने फैक्ट्री उसमें काम किया काफी कुछ सीखा और अपने सारा महीने के कमाई का घर पे भी देना और कुछ बिना बताए कुछ एक्स्ट्रा सीखना जो आज मैं बताऊंगा आपको रात को साढ़े बारह बजे ड्यूटी से आना वो टाइम करना अगले दिन प्राइवेट स्कूल्स के लिए भरना मैंने बारहवीं के लिए पेपर्स भरे थे और फिर दिल्ली में आके कत्थक करना उसकी भी शिक्षा करना और जो काम मैं फैक्ट्री में लगा था वो बल्ब की फैक्ट्री थी आज भी मुझे याद है हाथ जल जाते थे कपड़े जल जाते थे तो बहुत है किसी दिन मतलब बहुत, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर हाँ। बहुत ज्यादा मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिला और ना मुझे एक रूपये कहते हैं या पचास पैसे कह लो मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया मैं खुद अपने बलबूते पे करा जब मेरे को पहली बार गणतंत्र दिवस में हमने जब 25वीं वर्षगांठ 26 जनवरी बनाई थी उस समय जब मैंने रिपब्लिक डे में परफॉर्म किया राष्ट्रपति भवन में तब मेरे परिवार को लगा और जब मैंने अपने पूरे परिवार को वहां बुलाया तो उन्हें लगा कि आज बस बच्चे ने गाया तब मेरी मम्मा थोड़ा मेरे लिए आई उसके बाद मैं रात को ड्यूटी से आने के बाद मैं साढ़े नौ दस बजे तक बच्चों को सिखाता था एक दो बच्चा वहां जाने तक के बीस रुपए लगते थे और महीने के ही बीस रुपए मुझे मिलते थे तो वो भी बीस रूपये में खर्च नहीं करता था मैं पैदल जाता था चार किलोमीटर चार किलोमीटर आता था साढ़े दस बज जाते थे तो ये सफर है अगर मैं अपने ऐसे बोलू अनुभव बताऊं तो सालों सालों सालो साल, साल लगेंगे बहुत दर्द सहा मैंने मैंने हर काम किया है बहुत काम किया है तो इतनी तकलीफ इतने मतलब समझो आपने अपने बलबूते पे आज आप खड़े हुए हो टोटली बोले तो और ऊपर वाले की मेहरबानी समझो तो आपको आज आपके परिवार वालों को कैसा महसूस हो रहा है उनको गर्व हो रहा होगा कि देखो कहा ना कहीं तो उनको ऐसे फीलिंग आई होगी कि आज मैं आज उनको गर्व नहीं वो बहुत मतलब बहुत सबसे ज्यादा आज जो जिस चीज के लिए मैं खुद ही लड़ा हूँ सबसे ज्यादा अपने खानदान में मैं ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय हूं अपने बलबूते पे तो सबसे ज्यादा फेम सबसे ज्यादा अवॉर्ड और सबसे ज्यादा काम करने वाला मैं ही हूँ और फिर मैंने डांस करते करते खूब पैसा भी कमाया बच्चों को सिखाया स्कूल में जॉब करी अरे बहुत इमोशनल हो रहे हैं हमारे भाई की हाँ और सही है मैं पर बहुत मेहनत करी सही बात है तो आज आप उस मुकाम पे पहुंचे हाँ। आपके मेहनत रंग लाई हाँ। ये बोलेंगे और ऊपर वाले ने भी आपको फुल सपोर्ट दिया आज उसके बलबूते पे आज आप आज परिवार में सभी की सरकारी पोस्ट है सबकी है लेकिन सबसे ज्यादा नाम आपने कमाया मैंने आपने कमाया, कमाया है कमा रहा हूँ और सबसे ज्यादा सीनियर पोस्ट भी मेरी है चाहे वो भागवत करवाता हूँ मैं अब रामायण भी करवाता हूँ और नृत्य संगीत और अपने कपड़ों की स्टिचिंग तक मैं करता हूँ हाँ। मेकअप करना मेक आता है दिल्ली जामिया इस्लामिया में मैं एनसीसी में हूं ऑफिसर कल्चरल कराता हूं बारह सालों से तो मैंने सारे सारी चीज सीखी एस्ट्रोलॉजर हूँ फेस रीडर हूं मैंने हाँ। कोई भी मार्ग को छोड़ा नहीं मैं उनका एक दिन मैं अगर मेरे साथ कोई नहीं है तो एक दिन ऐसा बनके दिखाऊंगा कि पूरी दुनिया को मेरे पे नाज होगा और आज आप उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं और आज मैं उस मुकाम में पहुंचा हूँ और, और आगे और चाहता हूँ कि मैं और पहुंचू तो मैं ये आप सबसे भी वादा करता हूँ अपनी बहन से भी वादा करता हूँ कि और आगे जितना मुझे जिंदगी में सीखना ही है अगर कोई और चीज जो मुझे नहीं आती है वो भी मैं सीखूंगा आप ने कहा कि आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं आपके तो कुछ आप बताएंगे उसके बारे में मैं फेसबुक में कभी भी मैंने अपनी सेल्फी नहीं डाली मैंने अपनी फेसबुक आईडी पे बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स अपनी फोटो के ऊपर लगाए कोई भी फोटो ऐसी नहीं डाली जिसमें भी सम्मान मिला वो सारी फोटोज डाली बहुत अच्छे लोगों को सीखने वाले स्टेटस डाले उसी उससे मुझे पता नहीं था फेसबुक जो सीईओ है फेसबुक के वर्ल्ड के उन्होंने मार्क जी ने मेरे को सिक्स्थ विनर घोषित किया और एशिया में मैं इंडिया में से सिक्स्थ विनर बना फेसबुक अवार्ड बेस्ट पर्सनालिटी एंड बेस्ट स्टेटस डालने के लिए तो उन्होंने मुझे चुना और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी ये फेसबुक अवार्ड का मुझे सम्मान दिया जिससे मैं बाहर गया और वहां सम्मान अपना सर्टिफिकेट और अपनी शील्ड लेके आया उत्तराखंड सम्मान मुझे मिला मैं सिर्फ आज मुझे एक साल हुआ है वहां पे संकेत विद्यालय चलाते चलाते और वहां काफी 25-25 सालों से भी लोग हैं जो अलग अलग काम करते हैं लेकिन एक साल में ही मैंने वो काम किया वहां लोगों गरीब बच्चों को सिखा रहा हूं आम घरों के बच्चों को भी सिखा रहा हूं वहां अच्छी काउंसलिंग करता हूँ अच्छा ज्ञान बांटता हूँ जिस वजह से मुझे उत्तराखंड सम्मान भी मिला उत्तर प्रदेश सम्मान मिला मैं पहला ऐसा दिल्ली से गया था उत्तर प्रदेश जो मैं दिल्ली उत्तर उत्तर प्रदेश में जाके मैंने वहां पे नृत्य संगीत में सबसे ज्यादा नंबर वन हासिल किया और ऐसे काफी सम्मान हैं ऐसी काफी जगह है जहां दस दस साल हो गए हैं लेकिन मैं ही वहां जाता हूं उस प्रोग्राम को करने के लिए अपनी प्रस्तुति देने के लिए तो ऐसी काफी जगह है ऐसे काफी राज्य है जहां मैं ही जाता हूं तो ये मेरा व्यवहार है ये मेरा मेरा शिक्षा ही मैंने ऐसी ग्रहण करी ऐसे गुरु मुझे मिले मेरे गुरु राधा मोहन जी और कथक के पंडित मनी थापा महाराज जी जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में है तो इन सब के आशीर्वाद से शायद आज मैं ऐसी जगह पे हूं कि कितने राज्य ऐसे हैं देश के हमारे कि दस दस साल हो गए मुझे रो हर साल जाते जाते और मैं, मैं ही, मेरे को वही लोग बुलाते हैं आप शास्त्रीय संगीत वगैरह भी सिखाते करते हैं शास्त्रीय संगीत भी सिखाता हूँ और ज्यादा समय ना रहते हुए कि कोई किसी से गलती ना हो जाए कोई गलत शिक्षा ग्रहण ना कर ले तो उसको सही करने के लिए मैं उनकी छत्र छाया की तरह सामने रहता हूँ चाहे वो वादन हो चाहे वो गायन हो चाहे वो नृत्य हो चाहे कोई भी फील्ड हो चाहे मेकअप हो मेरे को जो बोलता है की सिखाओ तो मैं उनको सिखाता हूं और मैं सबको यही बोलता हूं कि जैसे आपकी दस उंगलियां हैं ऐसे ही संपूर्ण बनो दस उंगलियों की तरह दस काम अपने टैलेंट अपना सीख के रखो कब कौन सा काम कब काम आ जाए जिंदगी में कुछ नहीं पता यही आपका संदेश सबके लिए है मेरा संदेश यही है कि बी पॉजिटिव इफ यू विल से येस इन योर लाइफ यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ फॉर अ फ्यू सेकेंड ऑल्सो यू नेवर से नो ऑलवेज से यस इफ यू विल से यस द गॉड विल विद यू एंड यू विल गेट लॉर्ड ऑफ सक्सेस हाँ बोलो बस अपनी जुबा पे तो आपके सारे काम बनेंगे बहुत ही अच्छा लगा आप, आपके बारे में सुनने के बाद ये लगता है की हम आपको शास्त्रीय नृत्य के धनी नहीं कहेंगे पर आप प्रति, बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हैं क्योंकि आज आपने जब बताया कि आप ब्यूटिशियन का कोर्स भी जानते हैं आपने शास्त्रीय संगीत भी किया है शास्त्रीय नृत्य में भी माहिर हैं, सब कुछ है ऑलराउंड फेस रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, कौन सा फील्ड है जो शायद आपने ना छोड़ा हो मैं दो <laughs> सिर्फ अंतिम में दो लाइन बोलूंगा हो पालन हरे निर्गुण न्यारे तुम बिन हमारा को नहीं हमरे उलछन सुलझाओ भगवन तुम बिन हमारा को नहीं कौन नहीं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही ऊंधा आपने मैसेज सबको भी दिया है और हम आशा करते हैं की सभी दर्शक मित्रों को भी बहुत बहुत अच्छा लगा होगा और सभी एक टैलेंट नहीं लेकिन अनेक विद्याएं सीखने की कोशिश करेंगे ताकि कब किस समय पे क्या काम आ जाए उनको वो उनके ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार आप सबको भी मेरा नमस्कार रेडियो सिटी को भी मेरा नमस्कार हमारी ब्रह्मा ब्रह्म कुमारी बहन को भी नमस्कार और पूरे देशवासियों को मेरा नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम ओम शांति